में नहीं होता है प्रतिध्वनि होती है है है, ना? होता क्या होती है <task> वो अलग अलग चीज है वो भी क्या है कि है। यदि ऐसा कह दिया गया ना कि शब्द का अब प्रतिबिंब में पड़ता है तो प्रतिबिंब का क्या अर्थ हो गया प्रतिध्वनि और कहाँ पड़ता है शब्द का कहा माना नहीं शब्द का प्रतिबिम्बा कहते लिखा मिलता है तो कहा शब्द का प्रतिबिंब आकाश में नहीं स्रोत इंद्री से तो क्या है शब्द का ज्ञान होता है से क्या होता है? है। होता है है ज्ञान दर्पण में इसका प्रतिबिमे पड़ेगा लेकिन दर्पण जान खाएगा इसको तो ये क्या है की ज्ञान होना प्रतिबिंब होना तो दो अलग वस्तु हो गई ना ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि आकाश में क्या है कि इसका वो ऐसा कहते हैं शब्द का प्रतिबिंब पड़ जाता है इससे इस स्पष्ट वो मतलब हो गया कि शब्द का प्रतिबिंब होता है नहीं शब्द का प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या हुआ क्या हो गया इससे इस स्पष्ट हो गया कि उसका प्रतिबिंब नहीं होता है शब्द का हुँ? जब ये आकाश को लेकर आता है ना विवाद कि देखो प्रतिबिंब किसका होता है रूपवान का प्रतिबिंब होता है जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में होता है तो मुख रूपवान है आकाश रूप रहित है तो उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है तब बात बदल कर कहते हैं क्या कि जैसे कि शब्द का प्रतिबिंब में पड़ता है उस समय बात कही जाती है है ना आकाश का प्रतिबिंब होता ऐसा कहा जाता है जल में तो फिर क्या कहा जाता है कि आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है क्योंकि आकाश रूप वन नहीं और फिर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ना जैसे की जल में देखो जो प्रतिबिंब दिखाई देगा ना ऊपर आकाश है तो प्रतिबिंब वो आकाश का है कि तेज का है तेज तेज मानना ठीक है है ये तो वहाँ पर रूप वन तेज का प्रतिबिंब माना जाए या रूप रहित आकाश का, का प्रतिबिंब माना जाए माना जाए तो किसका प्रतिबिंब मानना उचित है रूपवान का फिजिक्स पढ़ा तो है।, है ना बहुत शास्त्र है तो सूर्य की किरण जाती है है ना परावर्तन है ना परावर्तन का जो सिद्धांत सूर्य की किरण उसमें प्रवेश करती है जो ये बता रहे हैं है ना तो पर कुछ जाती है फिर अब की ओर घूम जाती है सब कुछ है ना तभी वो क्या दिखाई देती है वस्तु है तो सूर्य की हुआ तो कि जो प्रतिबिंब में जो कहते हैं ना जैसे देखो जल में उसमें नदी जल में सरोवर जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है जैसे रूप रही आकाश का प्रतिबिंब होता है वैसे आत्मा का प्रतिबिंब हो जाता है रूप रही होने पर भी तो इसका क्या उत्तर है की वहाँ जो प्रतिबिंब दिखाई देता है नदी और सरोवर में वो किसका होता है होता है रूप रहित का नहीं होता है तो रूपवान का मानना अच्छा है ना कि रूप रहित का तो आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है क्योंकि रूप रहित है तो फिर वो क्या कहते हैं जैसे कि रूप रहित शब्द का प्रतिबिंब पड़ता है तो रूप रहित आत्मा का प्रतिबिंब हो सकता है तो कहेंगे शब्द का प्रतिबिंब पड़ता है की प्रतिध्वनि होती है प्रतिध्वनि प्रतिबिंब एक ही चीज है क्या वो टकराएगी जैसे ध्वनि किएंगे ना तो कहीं से टकरा करके वापस आ जाती है ध्वनि को प्रति कहते हैं जोर से बोले किसी पर्वत में पर्वत के पास जाकर आवाज फिर वापस आती है ना तो वो प्रतिध्वनि होते हैं वो प्रतिबिंब भी नहीं कहते हैं उसको हम्म तो वो तो मतलब रूप रेत का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है रूपरेत के प्रतिबिंब होने में जो डिस्टेंस भी आ गया वो बेकार है तो प्रतिध्वनि है ना प्रतिबिंब है अच्छा प्रतिबिंब प्रतिध्वनि अलग अलग है ना प्रतिबिंब किसका होता है जिसे प्रतिबिंब में रूप रूप रूप, रूप वाली वस्तु दिखाई दे रही हो प्रतिबिंब ध्वनि किसकी है सब देखिए तो शब्द और ये क्या है द्रव्य तो अलग अलग है ना शब्द और द्रव्य अलग, अलग अलग है वो भी अलग अलग वस्तु है आ, अब ये देखिए और प्रतिबिंब किसका होता है ये हमने बताया था परिचिन वस्तु का मुख कैसा है परिचिन्न है परिचिन्न मतलब सीमित है एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर तब उसका क्या होता है प्रतिबिंब है और यदि मुख सभी स्थानों पर हो जहाँ दर्पण है दर्पण के बाहर भी मुख हो दर्पण के अंदर भी मुख हो पीछे भी मुख हो तो प्रतिबिंब की कोई अवकाश मिलेगा नहीं। है ना तो प्रतिबिंब तो परिचिन वस्तु का होता है अब तो परिचिन वस्तु नहीं है उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है है न तो वो कहते हैं न कि देखिए जैसे आकाश को बोलेंगे आकाश को भी भू कहते हैं, आकाश को क्या कहते है? हैं तो, तो, थे थे उसका पढ़ जाता है। तो कहते हैं आकाश तो का प्रतिबिंब किसका पड़ता है तेज का किसका पड़ता है और आकाश के विभुत् को देखो जहाँ पृथ्वी पृथ्वी जल तेज और वायु के बाद आकाश का स्थान आता है न उत्पत्ति के क्रम में आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति होती है इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु की अपेक्षा आकाश अधिक स्थान पर रहता है इतना ही है ना जी। अब आकाश अस्मात हुआ क्या है आत्मना न आकाश का अपने शब्द कहता है की परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो परमात्मा जैसा है क्या तो विभूत परमात्मा ही हुए न दिया था। और देखना और ये जो है ना आकाश उत्पत्ति सीधे किससे हुई शब्द कर्माचा पे कैसे उत्पत्ति हुई शब्द सब, मात्रा से आकाश की उत्पत्ति हुई तो फिर शब्द मात्रा इनमें व्यापक कौन हो गया विभू कौन हुआ दोनों में शब्द और ऊपर ऊपर पैदा हुए ना तो आकाश विभू होता है क्या विभुत का कथन का मतलब इतना ही पृथ्वी जल तेज वायु की अपेक्षा अधिक स्थान में रहने लिया गया ठीक है अब पुराणों में आता है और में भी बताते है जो ब्रह्मांड है ना तो ब्रह्मांड के एक आवरण बताते हैं इसके पृथ्वी आय आवरण फिर जल इसे उदरण जल का और जल के बाद और तेज के बाद फिर आकाश का फिर सब्जन मात्रा का अहंकार का महत्व का सब आवरण है तो और उधर तो के आवरण में आकाश गया कैसे गुपू है अधिक स्थान में रहने थे गुबू है ना अब यहाँ प्रकृति मंडल में तो आकाश सब्जी है ही ना है ना सब स्थान पर रहता है ऐसा तो वैसा था। भी धूम नहीं है, वैसा है जब आकाश का प्रत्यक्ष नहीं मानते तो उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि वो कहते हैं ना देखो वो जो नदी जल और तो सरोवर जल में कभी क्या है कि नक्षत्र तारक सहित आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है किसका प्रतिबिंब पड़ता है नक्षत्र तारक सहित आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है नक्षत्र तारे का प्रतिबिंब और आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है तो प्रतिबिंब आकाश का मान रहे कि नहीं मान रहे नहीं। अच्छा और आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं तो तभी तो, तो उसका आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसके प्रतिबिंब का भी, भी प्रत्यक्ष हो पाएगा तो फिर ये जो दिखाई देता है वो आकाश या कैसे कह सकते हैं फिर तो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है बात और दिखानी चाहिए मानना चाहिए नक्षत्र तारक तो सही क्या आकाश का आकाश का अनुमान से ज्ञान होता है शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है बता ही उन्होंने शंकर से जानते नहीं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं मानते आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते तो उसका प्रतिबिंब की बात हुआ अपने आप कट गई करोगे प्रत्यक्ष नहीं है जिसका जिस वस्तु का है जिस वस्तु देखो ये वस्तु आंसर दिखाई देगी तो इसका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा अब जो वस्तु आंसरी नहीं दिखाई देगी आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या प्रतिबिंब की अपेक्षा बिंब स्पष्ट होता है ना जो बिंब नहीं दिखाई देगा तो प्रतिबिंब आपको क्या दिखाई दे जाएगा और बात को हो गई प्रतिबिंब की ठीक है हाँ आत्मा ना तो रूपवान है नाचन है प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता है अब जैसे कि देखो चंद्र और सूर्य का बहुत स्थानों पे संबंध होता है उसकी किरणों से सब जगह संबंध हो जाता है ना है बहुत स्थानों पर संबंध होता है कैसे किरणों के द्वारा सूर्य चंद्र का संबंध तो होता है ना किरणों के द्वारा तो प्रतिबिंब की बात नहीं आती है नहीं प्रतिबिंब सूर्य चंद्र का तो हो जाएगा चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है ना क्योंकि वो कैसे हैं है रूपवान हैं दृश्यमान है तो चंद्र का प्रतिबिंब तो हो जाएगा चंद्र का संबंध भी किरणों के द्वारा सब जगह है चंद्र का प्रतिबिंब भी हो जाएगा आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा बस समझे हाँ सूर्यचंद्र का प्रतिबिंब की जो बात कहीं पुराणों में आती है समझ लेना उनका प्रतिबिंब होता है पर आकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है और वहाँ रूप रहित का प्रतिबिंब होता है इसमें आकाश कोई रिश्ता भी देते सूर्य सूरचंद का रिश्ता थोड़ा देते हैं सूरचंद का प्रतिबिंब तो सब मान्य है और फिर क्या है पड़े तो वो जड़ी तो होगा तो उसको क्या पता चलेगा कभी तो, तो, तो ये तो आपको मालूम है अल्लोक निषद भी ये पता है आपको अलोप। हाँ अल्लोक निषद है मधावना अपनिषद है अल्लाह को लेकर के अल्लोपनिषद भी है मठामनायो अपनिषद भी है तो तुम तो तो मानी जाती है बहुत तो परवर्ती काल में क्या क्या बना लिया गया है सब तो। है ना अब यदि कहे तुकाराम महाराज ने कहा है, नारायण नाम से मुक्ति होती है और कली संतरण अपनिषद में ऐसा है नाम से मुक्ति होती है आज के वेदांतियों के सामने बहुत बोले हम नहीं मानते ज्ञान से मुक्ति मानते क्यों बोले भाई ये गीता उपनिषदपुत्र में ऐसा कहीं है नहीं तो हम मानेंगे नहीं तुम नहीं मानेंगे तो उसके आधार पर जो है यातात्म नहीं जाता है तो हम कैसे मानेंगे तुम्हारी बात इसी दस के आधार पर हम तो मानते हैं और जो को सिद्ध करना इन्हीं से हम इन सिद्ध करते हैं बाहर जाते ही नहीं है बाहर जाना ही इन्हीं से इन सिद्ध हो जाता है इसका अच्छा तो अब देखें यहाँ पर आप ये बात आ गई आपकी कहा गया पाठ आपका यदि आत्मा एक ही है अनेक नहीं है तो फिर सभी यदि एक ही आत्मा है तो यदि एक को सुख का अनुभव होता है तो दूसरे को दुख का अनुभव उस समय होना चाहिए कि आत्मा ये के है? है ना पंक्ति लगाना एक ही आत्मा है अनेक नहीं है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं तथा सती कर तो ऐसा होने पर मतलब एक ही आत्मा होने पर किसी को सुख का अनुभव करने पर किसी को सुख का अनुभव करने पर उसी काल में अन्न को दुखानुभव संभव नहीं है अन्न को दुखानुभव उसी काल में मतलब काल वेद से एक आत्मा सुख का अनुभव और दुख का अनुभव कर सकती है तब एक आत्मा जिस काल में सुख का अनुभव करती है उससे भिन्न काल में किस किसका अनुभव करेगी पर एक ही काल में कर सकती है और एक ही इसका मतलब है एक ही काल में सुख का अनुभव किसी को होता है दुख का अनुभव किसी को होता है तो सुखानुभो करने वाले और दुखानुभो करने वाले भिन्न है एक ही काल में सुख का अनुभव करने वाली आत्मा और दुख अनुभव करने वाली आत्मा कैसे भिन्न काल में एक ही काल में नहीं हो सकता वहाँ पर एकात्मवादी यदि ऐसा कहना चाहे देव भेदात की देभेद से ऐसा होता है कैसे होता है कि आत्मा एक ही है दे दे। आत्मा एक ही है उसके अनेक देह हैं तो किसी देह से सुख कान वो करती किसी देह से दुख कान वो करती कौन एक आत्मा एक ही आत्मा है उसके अनेक देह हैं तो किसी देह से सुख का दुख का अन वो करती यहाँ देव उपाधि को लेकर चर्चा है देव भेदात की दे उपाधि की भेद से तत्कर्थ है एक को सुख का अनुभव होने पर उसी काल में अन्य को दुख का अनुभव हो जाता है है ना? एक ही आत्मा है तो इसी चेत तक ये एक आत्मवादी ने कहा फिर दूसरा वादी क्या कहेगा की सोबरी शरीर भी एवं पुराणों में कथा प्राप्त होती है कि सोबरी ऋषि ने अपने योग बल से सुख भोगने के लिए अनेक शरीरों को धारण किया था सुख भोगने के लिए अनेक शरीरों को धारण किया था वे सभी शरीरों से सुख का ही अनुभव करते रहे ठीक है तो एक ही आत्मा है सोबरी योगी के सभी शरीरों में तो वो एक किसका अनुभव कर रहे हैं सुख का कहते हैं यदि देह भेद होने से किसी देह से सुख का अनुभव होता है किसी देह से दुख का अनुभव होता है किसको एक ही आत्मा को एक ही आत्मा को देव भेद से सुख का अनुभव दुख का अनुभव होता है तो सोबरी को भी ऐसा होना चाहिए मतलब किसी देह को सुख किसी देह से सुख का अनुभव किसी देह से दुख का अनुभव ऐसा हुआ तो इससे क्या सिद्ध होता है की देभेद से सुख दुख का अनुभव में भेद नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा कि सुख का अनुभव करने वाली आत्मा दूसरी है और दुख का अनुभव करने वाली आत्मा के से एक ही आत्मा किसी शरीर से सुख का अनुभव करती तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चेतक शंका है ना तो गरीब के शरीर में भी ऐसा ही होना चाहिए मतलब किसी शरीर में रहकर सुख का अनुभव किसी शरीर में रहकर दुख का अनुभव ऐसा हुआ ऐसे क्या सिद्ध हुआ कि दे भैर से किसी को सुख होने पर और उसी काल में अन्न को दुख का अनुभव हो, नहीं होता है मतलब सुख का अनुभव करने वाली और दुख का अनुभव करने वाली आत्माएं अलग अलग हैं कल है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा योगी कर भी सकता है इन्होने शंका उठाई कि मान लीजिए कि प्रारब्ध जो ज्ञानी महापुरुष हैं जिनको साक्षात्कार हो गया है उनका भी शरीर प्रारब्ध से देता है है न और प्रारब्ध भोगे बिना मुक्ति नहीं होती तो कहते है यदि कोई योगी योग सामर्थ होना एक अलग बात है है ना ज्ञानी होना भक्त होना एक अलग बात है योग सामर्थ सब में नहीं होता है साक्षात्कार है पर योग सामर्थ नहीं है बहुतों में और बहुत साक्षात् न होने पर भी योग सामर्थ रखते हैं योग साधना के बल से तो यदि कोई योग का आलम्बन किया है और तो साक्षात् है तो वो अपना प्रारब्ध जान करके वो कई शरीरों को धारण करके युग सुख दुख हो है तो देखते सुख दुख का हो गया ना तो यदि ऐसा कहे उन्होंने जो उठाया कि एक ही होगी अनेक शरीरों को धारण करके किसी शरीर से सुख भोग लेगा किसी शरीर ऐसी जल्दी करारण कर लेगा तो एक ही शरीर भेद से सुख दुख के अंदो में भेद होगा ना भोग लेगा ना तो ध्यान देना जैसे आपका एक व्यक्ति आप कान से भी शब्द को कान से शब्द को जानते हैं चक्षु से किसी वस्तु को जानते हैं। है ना और रसना से रस को जानते हैं घ्राण से गंध को जानते हैं तो क्या स्पर्श को जानते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि जिस जिस व्यक्ति को मैंने पहले सुना था अब मैं उसको देख तो लगता है कि नहीं लगता है मतलब सभी करणों से होने वाले ज्ञान के आश्रय एक है ऐसा वो होता है की नहीं होता नहीं। नहीं। इस सभी करणों से मैं ही जानता हूँ सभी इंद्रियों से मैं ही जानता हूँ ऐसा वो होता है ना ठीक है ना तो यदि यदि ऐसा माना जाए कि जैसे एक योगी का उदाहरण दिया गया था उसी आधार पर एक ही आत्मा के सभी शरीर हैं तो किसी से सुख का अनुभव करती किसी से दुख का अनुभव करती तो उसका ऐसा प्रसन्न होना चाहिए कि सभी देहों से हम ही सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं पर ऐसा होता है इनका यदि ऐसा होता हो तो इनको सुख का आपको बहुत हो जाना चाहिए और इनके दुख का बोध आपको होना चाहिए आपके सुख दुख का बोध होना चाहिए है ना तो जिस काल में ये अपने सुख का अनुभव कर रहे उसी काल में आपके भी सुख दुख का पता चलना चाहिए चलता है इसका मतलब है कि वो देख सुख दुख के सुख दुख के भोग का नियामक नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा सुख भोगने वाली आत्मा दूसरी है और उसी काल में दुख भोगने वाली आत्मा दूसरी है और सोबरी आदि योगी विषय के अपवाद है वो योग बल से धारण कर सकते हैं सामान्यतः एक शरीर में एक आत्मा रहती है, ठीक है कोई योगी भले वैसा गल लेकिन तो नहीं करता है उससे आत्मा करते तो का एक तो यही मतलब है अब ध्यान देना यदि ये एक आत्मा को मानते हैं ना तो कस चरण कस मुक्ति तो किसी का बंधन और किसी की मुक्ति ऐसा कहा जाता है जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति न होकर के सांसारिक कर्मों को करते रहते हैं वे बंधन में पड़े रहते हैं है ना? और जिनको भगवत कृपा से वैराग्य का उदय होता है और गुरु के पास जा करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के साधन में रिध्यासन मनन में लग जाते हैं विमुक्त हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है ना तो कोई कोई बद्ध है कोई मुक्त है इस प्रकार बंधन और मोक्ष की व्यवस्था प्रसिद्ध है न तो एक ही आत्मा को मानने पर बंधन और मोक्ष संभव नहीं होगा बंधन और मोक्ष बंधन और मोक्ष की व्यवस्था संभव नहीं होगी जब एक ही आत्मा है, तो किसका बंधन किसका मोक्ष यदि कहना चाहे कि जिस उपाधि वाले को ज्ञान हुआ वो क्या हो गया मुक्त और जिस उपाधि वाले को ज्ञान नहीं हुआ वो, वो बंधन में पड़ा रहा है ना? तो अब ये बताइए उपाधिया किसकी है ये एक की, की अनेक की है ना उपाधियां तो एक की है ना तो फिर क्या है कि तो फिर एक की, तो, की, तो क्या हुआ कि एक कोई मुक्त हो गया एक की, एक की मुक्ति हो गई उसी एक का बंधन बना रहा उसी एक का आपको सौ जगह से बांध दिया जाए और सौ जगह से बांध कर एक दो जगह से बंधन मुक्त कर दिया जाए तो आप अपने को क्या मानेंगे मुक्त मानेंगे ही. तो क्या फायदा हुआ मोक्ष के साधन का प्रयास करने से सौ जगह से बंद करके एक दो जगह से छू दिया जाए तो होगी मुक्ति आपको तो क्या फायदा होगा ये सब कुछ बंधन मोक्ष की कोई व्यवस्था होती ही नहीं सब मनन तो बन ही रहे कुछ बंधन तो बना ही व्यवस्था बिल्कुल संभव नहीं है को मानने तत्व कुमली में भी इसका अच्छा है में वो क्या है वो है आपको जनन मरण करना है ना इस कारिका में बहुत स्पष्ट प्रतिपादन है उसका जोरदार तरीके से उसका हम्म जिस जिस उपाधि वाले को ज्ञान हुआ वो मुक्त जिस उपाधि वाले वो ज्ञान नहीं हुआ वो बंधन तो जिस उपाधि वाला उपाधि वाला एक है कि नहीं है, उपाधि वाला चेतन कितन, कितना है बस तो तो? क्या क्या हुआ ये हु? और तमाम बातें आती है कि देखो जब एक ही आत्मा है जैसे एक शरीर में कितने करण हैं, ज्ञान के साधन कितने हैं? ज्ञान के साधन करण करण इंद्रिया हमारा इच्छा तो छह इंद्रिया एक की है ना तो छह से जानता है ना तो अब यदि एक ही आत्मा है सभी शरीरों में तो सभी शरीर की इंद्रिया कितने की आत्माओं की हो गई एक की तो ज्ञान उसको होना चाहिए सबसे कि सब... तो सभी से ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को अनुभव किए हुए को इस तरह से स्मरण भी आना चाहिए क्यों आत्मा तो एक ही है यह सब होता है क्या तो बनता नहीं है बंधन भोज की व्यवस्था कभी भी संभव ही नहीं है जो बिना वो अविचारिक रमणी ये सब अच्छा लगता है बस तो इतना ही समझ लेना और कुछ नहीं है इसमें और क्या है गुरु शिष्य कहा गया गुरु कश्य शिष्य किसी का शिष्यत्व मतलब कोई शिष्य और कोई आचार्य है कोई शिष्य कोई आचार्य है ऐसा संभव नहीं होगा कश्य शिष्यत्व क्या कश्य का आचार्यत्व न संगठित देखना एक आत्मा अनेक आत्मा होने से जो अभी बंधन में पड़ा है जो भी बंधन में है और संसार से अपना उद्धार चाहता है वो को क्या हो जाएगा शिष्य वो क्या हो जाएगा जिस्तु। और जो जिसने परमात्मा साक्षात्कार कर लिया है ज्ञानी महापुरुष है वो क्या है मुक्त वो वो क्या हुआ आचार्य है है ना तो ब्रह्मनिष्ठ है वो क्या हो गया स्रोत क्या होता है अधित वेदांत श्रोतिया अधिक वेदांता अधित वेदांता मतलब वेदान्ध का अध्ययन करने वाला क्या हुआ स्रोत और ब्रह्मनिष्ठ क्या हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला ब्रह्म का तो जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है वो कौन हो गया स्रोतृ ब्रह्मनिष्ठ हो गया आचार्य और जो ये, ये क्या है साक्षात्कार किया हुआ है और शिष्य साक्षात्कार किया होता है ना मुख्य संसार सागर से पार जाने के लिए साक्षात्कार करने की इच्छा रखता है गुरु के पास जाता है तो कोई शिष्य है कोई आचार्य है ऐसी व्यवस्था अनेक आत्माओं को मानने पर हो जाती है यदि एक ही आत्मा है तो शिष्य कौन आचार्य कौन ये कैसे बनेगा वही शिष्य वही आचार्य तो वही शिष्य वही आचार्य तो क्या है कि ये गए थे उपदेश प्राप्त करने उल्टा उनको उपदेश दिक्त देना शुरू कर दो तो ही तो है दे उपदेश देने उपदेश लेने गए थे और उपदेश देना शुरू किया बोले क्यों बोले हम जो आप वही हम अंतर के ऐसा भी होना चाहिए कैसे तो बनेगा <laughs> कुछ भी व्यवस्था संभव नहीं होगी ये सब बहुत आपत्तियाँ आती हैं और बिन्न प्रतिबिंब आदमी तो उपदेश देने बनता ही नहीं है क्योंकि एक, एक, एक दूसरा क्या है प्रतिबिंब भी है हु? दूसरा प्रतिबिंब भी है तो कहते हैं कि उपदेश कैसे बनेगा कहते हैं कि जैसे प्रतिबिंब को उपदेश देने बनता है तो प्रतिबिंब को उपदेश को जो वो मूठ देगा बने पीसा लगा दो दर्पण और बोलना शुरू कर दो प्रस्थानी तो उसको आपको क्या कहा जाएगा बुद्धिमान आ जाएगा तो सब ये त्रिण त्रिण त्रिण बार भी समझ लगा पैसा ही है ये सब बहुत सारी आ जाती है बहुत सारी बातें आती है कहीं वो आचार्य अनुभव कर लिया एक ही आत्मा है और कुछ भी नहीं है तो देखो अभी तक तो हम मुक्त हुए नहीं है तभी तो देखो एक उपाधि मेरी ये खड़ी है ज्ञान के लिए अभी हम तो वो को बंधन में मानने लगेगा तो बहुत समस्याएं हैं कोई शिष्य है कोई आचार्य है ऐसा संभव नहीं होगा और देखना विषम सृष्टि देख अब विषम सृष्टि भी संभव नहीं है विषम सृष्टि के चलने कोई जन्म से सुखी है कोई जन्म से दुखी है है ना कोई रुगण है कोई स्वस्थ है कोई किसी के नेत्र करण अच्छे हैं मतलब कोई अंधा है और कोई अंधा नहीं है है ना तो ऐसा ये संसार में क्या है कि विषम सृष्टि ये वैविध्य वैचित्र देखने में आता है आता है ना सब जगह तो सृष्टि एक जैसी एक विषम सृष्टि है तो कहते हैं कि एक आत्मा को स्वीकार करने पर विषम सृष्टि भी संभव नहीं है विषम सृष्टि भी जब आत्मा एक ही तो विषमता कैसे आ गई सब जैसा होना चाहिए सब जैसा तो ये विषमता क्यों है इसका सहज उत्तर क्या है कर्मों के कारण इसके कारण तब तो, तो बंधन का कारण क्या सिद्ध हो गया कर्म सिद्ध हो गया और उन कर्मों को करने वाला एक ही होगा ये कर्मो करने वाला एक हो तो एक ही प्रकार के कर्म करेगा तो कर्मों करने वाली आत्माएं कितनी हो जाएंगी यदि विषम सृष्टि कर्मों के कारण मानी जाती है तो कर्मों करने वाला एक नहीं हो सकता ये एक हो तो प्रकार के कर्म करेगा अनेक अनेक आत्माएं प्रकार के कर्म करती हैं तो उनका कर्म फल के लिए विषम प्रकार की सृष्टि होती है और यहाँ बंधन के कारण पर भी ध्यान दो ये बंधन का कारण है शंकर सिद्धांत के अनुसार किसको मानते हैं अविद्या बंधन का कारण क्या है और शांस के अनुसार अभिवेक अभिवेक के अनुसार अभिवेक और शंकर शंकर के द्यार। द्यार। के अनुसार अविद्या मुसलमानों के अनुसार अल्लाह ताला की इच्छा है वही बंधन का कारण है है ना तो बंधन का कारण है तो अब देखना यदि बंधन का कारण है अविद्या को माना जाए तो अविद्या तो सबकी है जितने संसार सागर में पड़े हैं अज्ञानी जीव सबका अज्ञान है तो सब कि नहीं है जब अज्ञान सबका एक जैसा है तो विषम सृष्टि क्यों प्रश्न तो बनाई तो रहता है यही प्रश्न क्यों से होगा कि बंधन का कारण अविवेक है अविवेक का सबका है जैसा तो विषम क्यों अंततः सबको क्या बोलना पड़ेगा सबको क्या उत्तर देना पड़ेगा विषमता का कर्म ही सब उत्तर देते हैं कर्म सिम बोलते ही सब बंधन के का ऐसी आने पर सब कहते हैं कर्म है है ना तो जब बंधन का कारण क्या सिद्ध हो गया कर्म तो कर्म को करने वाली आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करने वाली आत्माएं कितनी होंगी हम भिन्न हो जाएंगे इसमें हो तो हो क्या हो ये बताइए जब ये विचार चल रहा है जब ज्ञान होगा तब तो कर्म नष्ट हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं ठीक है ज्ञान आदमी सर्व कर्माणी उसमें कोई संदेह नहीं है ठीक है कर्म नष्ट हो जाएगा और उसके पहले उसके पहले अब विषम सृष्टि का विचार कब चल रहा है जिसम सृष्टि के विचार जो वेदांत का प्रवर्ण मनन ये कौन कर रहे हैं जिसके कर्म नष्ट हो गए तो है उत्तर देना पड़ेगा अच्छा और जिसका जब अभी तक तो किसी को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ उसके कर्म नष्ट हो गए बाकी लोग तो सब खड़ा ही है ना खड़ा ही है बहुत लोग चतुराई से बचने की को कोशिश करते हैं अविद्या किसकी बोले जो पूछता है उसकी अच्छा जो पूछता है उसकी उत्तर देते हैं वो तुम्हारी ही बोले हमारी नहीं है हमारी नहीं तो बोल लो इसके अंदर क्या है बता पाएंगे अभी तो तुम तुम्हारी भी अविद्या हो गई तो क्या चालाकी करते हो बोलो ये लोग इसे उत्तर दे देंगे फालतू लोग अविद्या किसकी बोले जिसको जो पूछ रहा है उसी की है जिसमें दिखाई दे दी उसमें तुम भी कहोगे नहीं तो बोलो इसके अंदर क्या है बोल तो वो भी अब चालकी वाली बातें हो जाती है ये सब देखिए इसको क्या कहते हैं निब्र स्थान पता है, है? ने तो वो क्या है वो सब निगृहित होने वाले व्यक्ति है ये मुझे कुछ बता दिया कुछ हो ये सब निगृहित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति तो अब उसमें ऐसा भी आता है ना नंका उठाई गई है की ईश्वर पर विषमता और निर्घन दोष आता है पक्षपात करने का दोष आता है विषम सृष्टि करने का दोष आता है क्यों किसी को सुखी बनाया किसी को दुखी बनाया रोगी बनाया किसी को स्वस्थ बनाया है ना दोष आता है नहीं आता ऐसी शंका होने पर ब्रह्म सूत्र क्या है वैसम वैषम निर्घन सापेक्षक ईश्वर में विषमता और पक्षपात दोष नहीं आता है की सृष्टि पूर्ण कर्मों की अपेक्षा अपेक्षाते है भगवान क्या करें जैसे जिसने कर्म किया वैसे कर्मों के कर अनुसार वो फल दे रहे हैं फल किसके अनुसार दे रहे हैं कर्मो के बिना किसी को भगवान फल देते हैं क्या कर्म वो जो है ना उसके कर्मों के कर अनुसार फल मिल रहा है तो ईश्वर ने क्या बात आती है तो ये समाधान सनातन धर्म में हो जाता है ईसाई और इस्लाम में पुनर्जन्म मानते हैं नहीं मानते पुनर्जन्म मानेंगे तो पूर्व कर्म पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अभी फल मिलना है पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो सुख दुख का हेतु पहले के कर्म है तो, तो, तो अल्लाह तला वो, वो सब इस, इस, इस, इस, इस तरह से वो दोषी ठहर जाते हैं कर्म है ही नहीं पूर्वजन्म है पुनर्जन्म है इस मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं है क्यों कर रहे हैं भगवान क्या होगा उत्तर नहीं मिलता है अच्छा तो पूर्वजन्मान ही होता है और फिर कहते कि चलो धाता यथा पूर्वो न कल्प परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार ऐसा किया मतलब जब एक कल्प के बाद फिर सृष्टि होती है ना तो पूर्व कल्प के अनुसार भगवान सब कुछ कर देते हैं चलिए तो यहाँ पर विचार करिए कि यदि कहें कि पूर्व कल्प के अभी पूर्व कर्मों के अनुसार अभी सृष्टि हुई लेकिन और पहले और पहले विचार करते चलो जब आदि में सृष्टि करते आदि में सृष्टि कहते हैं कि यह कल्पा सा कल्प हुआ ये सृष्टि चक्र कब से चल रहा है अनादि काल से सदैव सोमिता मग्रा देखा में सृष्टि के पूर्व काल में एक सत्य परमात्मा ही से और कुछ नहीं था बिल्कुल ठीक है तो इसके पहले प्रलय थी ना और प्रलय के पहले फिर क्या थी तो फिर प्रलयता रहता है यह संसार कैसा है वैसा तो उसमें अनादित्वारी ब्रह्म सूत्र में आया है।, है ना ये सृष्टि कैसी है अनादि है जी जो सृष्टि अनादि है परमात्मा अनादि है और परमात्मा की आशिक्ष रहने वाला जीवात्मा भी अनाती है उसके कर्म संस्कार भी अनादि हैं और जो भगवान की शरण ग्रहण करके जो शरण स्वीकार करता है जो ज्ञानी हो जाता है वो मुक्त हो जाता है बाकी सिर्फ संसार में विचर्म पड़े रहते हैं चल जाए तो तेनादि प्रवाह चलता है यह सृष्टि स्वरूपता अनादि नहीं है प्रवाहता अनादि है बीच से अंकुर अंकुर से चलता रहता है ये हम्म कभी हम नहीं थे ऐसा कुछ सिद्ध नहीं कुछ कर सकता है के अरे और अपने स्वरूप को न समझने के कारण यह सब समस्याएं है हम कौन है ये नहीं समझने का प्रयास किया गया अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का समझने का मनुष्य ने प्रयास किया खुद को जानने की कोशिश नहीं की आधिकता हम कहें को कौन है वो नहीं किया गया तब ये समस्याएं की मैं कौन हूँ रमण मास्ती के यही विचार है ना तो अपने को ठीक ठीक समझ लो उसमें तो से सब खत्म हो जाएंगे ये आगे देखेंगे तो ये सब टीवी संभव नहीं है और ये सब वहां से चल रहा है एक यो आत्मा ना इसी तो आत्मभेद प्रतिपादक श्रुति विरोधत्या आत्मभेद प्रतिपादक के श्रुति देखेंगे कठोर निषर्ग में आता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम योगाति सामान ये आपको बताते हैं 175 के जा जाइए एक सौ से आगे आ जाइये छिहत्तर पे आ गए मिल गई कठोर के सब है नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम यो विदातिक है ना यहाँ ध्यान देंगे चेतनस चेतना नाम जो चेतनों में चेतन है चेतनों में तो चेतना एक बचनान शब्द किसके लिए है परमात्मा के लिए और चेतना नाम ये बहुवचना शब्द किसके लिए है तो चेतनों में क्या है चेतन है और चेतना नाम यह शब्द जीव के लिए है और इसमें कौन सा बचन लगाया है चेतना नाम में वचन है ना तो इससे भी क्या है जीवात्माओं का अनेकत्व सिद्ध होता है जीवात्माओं का भेद सिद्ध होता है जीवात्माओं को क्या सिद्ध होता है दोता है अच्छा आगे और यहीं पर ध्यान देना नित्यो नित्यान है ना यहाँ पर दो प्रकार का पद अच्छेद हो सकता है नित्यानम और अनित्यान दोनों प्रकार का पद व्याकरण की दृष्टि से हो जाएगा ठीक है समझ में आती है बात कर संप्रदाय के ग्रंथों में नित्या नाम छेद करते नहीं संप्रदाय ग्रंथों में नाम छेद करते और दूसरे संप्रदाय के ग्रंथों में नित्या नाम छेद करते व्याकरण पर दोनों संभव है अब युक्ति युक्त कौन है देखो अनित्या छेद करने वालों का यह कहना है की नित्य कौन केवल एक दूसरा कोई नित्य इसलिए अनित्या पदच्छेद करना चाहिए इसलिए क्या करना चाहिए हाँ क्योंकि नित्य ही है तो एक ही आत्मा सिद्ध हो जाएगा कितना सिद्ध हो जाएगा चलो यहाँ बच गए लेकिन वहाँ अचेतना पद छेद कर पाओगे क्या यदि अचेतना नाम पद छेद करो तब तो तुम्हारा जो है वो युक्ति सिद्ध होगी तो चेतना नाम सिद्ध कर पाओगे तो आत्मा कितनी सिद्ध हो गयी तो फिर वहाँ क्या फायदा हुआ तुमको इसलिए पूर्वापथ देखने से वो चेतना वो नित्या नाम ही पदच्छेद करना चाहिए वहाँ और नहीं चेतना नाम से तो बहुचना आत्मा बने का तो सिद्ध है ही और चेतन क्या होता है नित्य होता है अनित्य कभी होता नहीं अनित्य कभी होता नहीं है अब करे तो भी ये अंश तो है ही तो इसलिए क्या है आत्मा जो है ना नित्यों में नित्य है या नित्यानाम पर नित्या नाम, नाम बहुवचना किसके लिए जीवात्माओं के लिए और नित्या वचन किसके लिए हाँ की जो नित्यो में नित्य है और चेतनों में चेतन है वो परमात्मा कितना है तो यह जो एका जो एक होने पर भी बहु नाम कामान विधाते बहुत लोग बहुत आत्माओं को अभीष्ट पदार्थ प्रदान करता है जो बहुत चेतनों को बहुत चेतनों को अभीष्ट पदार्थ प्रदान करता है तो ध्यान देना यहाँ पर नित्यानाम चेतना नाम चेतना नाम, नाम ये पर जो है ना आत्माओं का बहुत बता रहे हैं आत्माओं का बहुत बता रहे हैं बताए इस में अच्छा इस भी क्या सिद्ध होता है आत्माओं का बहुत तो हुआ ईमानी भूतानी जायन्ते ये बताया जा गया है जन्म क्या है आत्मा के साथ नूतन देह का संयोग क्या है और मृत्यु क्या है आत्मा से पूर्व दे का यही है ना तो यथो हुआ भूतानी जायन्ते ईमानी भूतानी ये गो है ना और देखना पादों से विश्वाभूतानी वही लिखा है बीना की इस परमात्मा का एक भाग संपूर्ण प्राणी है एक भाग क्या है अस्त इस परमात्मा का एक भाग संपूर्ण प्राणी है तो विश्वाभूतानी में ये विश्वा थे ना तो ये भी क्या है कि जीवात्माओं के बहुत को बता रहे हैं कि, किसको बता रहे हैं जीवात्माओं के अब आपने पाठ देखो जहाँ पाठ आ गया आत्मभेद प्रतिपादक यदि आत्माओं को आत्मा एक मानी जाए तो कहते आत्मभेद प्रतिपादक श्रुति विरोध क्या क्या कम पहले करेंगे और आत्मा का आत्माओं के आत्माओं के भेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध होता है आत्माओं के भेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से कब कब विरोध होता है जब आत्मा को एक माना जाए तो श्रुति से विरोध होगा बता ही समझ में तो एक मानने वाला दूसरी युक्ति दे रहा है वो कहता है श्रुति ही नित्यो नित्या नाम श्रुति है ना जो आत्माओं का अनेक बताने वाली श्रुति है श्रुति औपाधिक भेदम प्रतिपाद्य उपाधि भेद का कर प्रतिपालन करती है कैसे भेद का तो भेद उपाधि हो जाएगा और आत्मा स्वाभाविक रूप से कैसे हो जाएगी हो जाएगी पहले जो दे था देव अंतरकरण उपाधि को लेकर भेद कहा जा रहा है किसको लेकर आइए एक संक्षेप में सुन लो कल पहले भी बताया जा चुका है तो औपाधिक भेद जो बताया जा चुका है एक बार कह देते हैं कहा जाता है जैसे की आकाश एक है ना और उसमें उप घटा दी उपाधिया नाना है आकाश कितना है और घटा दी उपाधिया नाना।, नाना, नाना है तो आकाश एक होने पर भी घट के घट के अंदर रहने वाले आकाश कितने हो जाएंगे नाना घट के अंदर रहने वाले आकाश को क्या कहेंगे घटाकाश गटा कहेंगे या घटा आकाश कहेंगे तो घटाकाश नाना हो जाएंगे तो आकाश एक होने पर भी वो नाना पैसे होते हैं उपाधि के भेद तो आत्माओं का वेद इस अच्छा तो आ, आत्मा आकाश का भेद स्वाभाविक है या उपाधिक है आकाश स्वाभाविक रूप से एक है या उनका भेद कैसा है आकाश का उपाधिक तो जैसे आकाश एक है उसी प्रकार से आत्मा एक है ऐसा कहते हैं और वहाँ उपाधि घटती या उपाधियाँ क्या है अंतःकरण है आत्मा एक है अंतःकरण उपाधि है और अंताकरण उपाधियाँ कितनी है ना तो अंताकरण अवच्छीन आकाश है नंताकरण से संबंधित आकाश को क्या कहते हैं जी अंताकरण से अवच्छीन आकाश को या अंताकरण से संबंधित आकाश को क्या कहते हैं जीवात्मा, है ना आत्मा जीवात्मा जीव आत्मा है ना, ठीक है तो आत्मा एक होने पर भी अंतरकरण उपाधि के भेद से उनके भेद कितने हो जाएंगे जायेंगे हो गई, अनेक भेद हो जाएंगे किसके भेद से अंतरकरण उपाधि के और तो उपाधि के भेद से अनेक आत्माएं हो गयी तो इनका भेद उपाधि के कारण होगा की स्वाभाविक होगा स्वाभाविक भेद तो नहीं हुआ मत ही नहीं। तो कहते हैं कि औपाधिक भेद का स्वाभाविक एकता से कोई विरोध नहीं है, समझे? औपाधिक भेद का स्वाभाविक एकता से कोई विरोध हम तो मानते हैं औपाधिक भेद तो औपाधिक भेद का यहाँ प्रतिपादन किया गया है कुछ प्रतिपादन किया गया है औेद तो यही है श्रुति ही औपाधिक का क्या है औपाधिक भेदम ये श्रुति औपाधिक भेद का प्रतिपादन करती है यदि ऐसा कहना चाहे एक बात सुन लेना ग्रंथ में चलने से पहले देख लो यहाँ पर औपाधिक से विचार करके देखो जैसे आकाश एक है कहा जाता है ना तो आकाश एक है या नहीं विचार करके देखो वेदांत के अनुसार आकाश की क्या होती है आत्मा आकाश आकाशा संभूता आत्म परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ परमात्मा से और जो वस्तु उत्पन्न होती है वो निर्वयोग होती कि सावयोग अवय कहते हैं भाग दो, अंत को है ना तो उत्पन्न होने वाली वस्तु भाग वाली होगी खंड वाली होगी है ना तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो साव्यो होती है और साव्य वस्तु एक होती है हाँ ने? ने? तो साव्य वस्तु जैसे घट है तो सभी घट एक है क्या तो घट मतलब घटक तो जाति सभी घटो में है तो सावय वस्तु की जाति से एकता होती है और व्यक्ति कितने होते हैं सावयों को कि व्यक्ति अनेक है और जाति एक है इसको कहेंगे वो व्यक्ति एक है अर्थात स्वरूपता एक होती है सवयव वस्तु और जातित्व नहीं सुरुपता व्यक्ति ये वस्तु अनेक होती है, होती है और जात होती है तो फिर जब आकाश सवयव है तो फिर वो सुरूपता कितना हो जाएगा अनेक हो जाएगा और एक कैसे होगा जातित्व आकाशत्व हो जाएगा तो आकाश व्यक्ति तो भिन्द भिन्द हो गए आकाश व्यक्ति को और यदि कहें की चलो आकाश किसी प्रकार एक है तो यदि किसी प्रकार एकता को माने तो आत्माओं की कैसी एकता होगी आत्मत्वन कैसी एकता होगी तो कैसी होगी तो आकाश एक है क्या और पंचीकरण प्रक्रिया से आकाश का विभाग कहा गया है जिस वस्तु का विभाग होता है वो सावियों की निर्मय तो साव्य वस्तु एक नहीं होती है तो फिर क्या जिस टाइम से संगत है क्या तो जब दृष्टान संगत नहीं है तो आत्माओं का उपाधिक वेद हो पाएगा नहीं हो पाएगा और सुनो और सुनिए ये भी इसमें उपाधिक में ही कहा जाता है कि आत्मा में सुख दुख करतृत्त कुछ नहीं है है ना ये सब किसमें है अंताकरण इसमें है अवंताकरण उपाधि में होने से उसके संबंध से आत्मा को क्या कहते हैं सुखी दुखी करता भोगता जैसे घट घट जैसा होगा ना कोई वो गोलाकार होगा वर्तुलाकार होगा जैसी उपाधि जैसे आकार की होगी वक्र होगी वर्तुल होगी वैसे ही आकार हो जाता है तो जैसे उपाधि है उपाधि में होता है दुख कर्तृत् भोक्तिक तो किसमें हो जाता है आत्मा में तो कैसे उपाधि भेद है तो ये पहले बताया गया है जड़ उपाधि में कर्तिक भोक्तृत सुध कुछ हो सकते हैं क्या तो ये भेद औपाधिक हो पाएंगे क्या तो कैसे भेद मानना पड़ेगा स्वाभाविक भेद कहा गया में एक आत्मवादी ऐसा या वेद के कारण है और यदि औपाधिक भेद सिद्ध न हो तो कैसा भेद हो जाएगा सीधी बात है है ना औपाधिक सिद्ध नहीं हुआ तो स्वाभाविक हो जाएगा क्योंकि सुर्खी कहीं औपाधिक शब्द का प्रयोग नहीं करती ना कोई उपाधि का नाम लेती है न ब्रह्मसूत्र उपाधि का नाम लेते हैं अच्छा अब ध्यान देना ये तो सब बताया जा चुका है कि कर्तव्य तो सामर्थ होने पर भी काम करने में समर्थ होती सबके होने पर अकेले कर पाती है तो करते उस सामर्थ उसी के मानना पड़ेगा चेतन का तो औपाधिक वेद सिद्ध हुआ तो श्रुति कैसे वेद का प्रतिपादन करेगी देखना एक आत्मवादी का कहता है कि श्रुति ही औपाधिकम वेद औपाधिक वेदित श्रुति औपाधिक वेद का प्रतिपादन करती है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि मोक्ष दशा में भी भेद रहता है मोक्ष दशा में भी क्या रहता है उपाधिक देख। देखना मोक्ष के समय कोई उपाधि रहेगी नहीं है मोक्ष कर्म रूप अज्ञान कर्म अज्ञान ये सब मुक्तावस्था में रहते हैं ये तो ज्ञान अग्नि से सबका नाश हो जाता है तो मुक्तावस्था में कर्म रहेगा अज्ञान रहेगा और ये शरीर क्यों प्राप्त होता है तो अज्ञान के कारण ये शरीर उपाधि अंताकरण उपाधि किस कारण होता है अज्ञान के कारण ये शरीर उपाधि होती अंकाकरण उपाधि होती तो मुक्तावस्था में कोई उपाधि रहती है यदि श्रुति औपाधिक यदि श्रुति में कहा गया भेद औपाधिक है यदि आत्माओं का भेद औपाधिक है यदि आत्माओं का भेद कैसा है तो मुक्तावस्था में भेद का कथन होना चाहिए और यदि मुक्तावस्था में भेद का कठन किया गया है इसका मतलब वो भेद होगा मुक्तावस्था में यदि यदि आत्माओं का भेद औपाधिक होगा तो मुक्तावस्था में रह सकता है क्यों नहीं रह सकता है? उसमें कोई कोई उपाधि नहीं मुक्तावस्था में औपाधिक भेद क्यों नहीं रहेगा क्योंकि उस समय कोई उपाधि के रहने से उपाधिक भेद और जब उपाधि जिस समय नहीं रहेगी तो औधिक भेद होगा उपाधि क्या है नहीं अंताकरण और उसका मूल कारण क्या है सबका अज्ञान कर्म तो रहता है तो कर्म अज्ञान के नष्ट होने से देताकरण तो औपाधिक भेद होगा तो ध्यान देना यदि आत्माओं का भेद औपाधिक है तो मुक्तावस्था में रहेगा और यदि मुक्तावस्था में भेद कह दिया जाए तो फिर कैसा भेद हो जाएगा विष्णु तो शास्त्र नाम में है मुक्ता नाम परमागति परमागति परमाश्रया भगवान परमाश्रय है किसके मुक्ता नाम कौन सी भी व्यक्ति तो लगी है तो है ना बोवचन है न तो फिर अब ये ये बहुवचन किसमें लगा है मुक्त किसमें लगा है उनकी तो उन, उनका औपाधिक भेद हो गया क्या उपाधि नहीं है ना अभी रूप से है ना ज्ञानी भी तो, तो उत्तर भक्ति है ये ज्ञान होने पे लोग भक्ति करते हैं ज्ञानी भी भक्ति करते हैं है ना तो मुक्तानाम परमागति ये विष्ण पिता में वचन किसका है विष्णु शास्त्र नाम का वचन है तो विष्णु शास्त्र नाम का वचन है मुक्ता नाम परमागति श्री कृष्ण के वाक्य देखो इदम ज्ञानम उपाकृत्य मंग साधर्म्यम आगता सर्गे नोपजाते प्रलय गीता में ना, क्या न्यानमुपा मंग साधर्म्य hmm. आगता सर्गे hmm. नोपजाते प्रलय निका इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मेरे साधर्म को प्राप्त हो गए हैं जो मेरे hmm. निरंजन परम साम्य उपैती है न मतलब निरंजन प्रकृति के संबंध से रहित हुआ प्रकृति के संबंध से अमुक्ता प्रकृति के संबंध रहता है प्रकृति के संबंध से रहित हुआ साम्य के लिए यहाँ श्री कृष्ण ने क्या कहा है साधन साधर्म, साधर्म कहा है इस ज्ञान का से लेकर के जो मेरे साधन को प्राप्त हो गए हैं शब्दों पर तो ध्यान देना इधम ज्ञान उपास्थित मम साधर्म्यम आगता कौन सा बचन अच्छा स्वर्गे की नोपजायंते वो से वो सृष्टि होने पर भी और सृष्टि के आदि काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैं सृष्टि के आदि काल में भी न उपजायंते कौन सी भी व्यक्ति हैं कहाँ का कौन सा बहुवचन कहा का है बोलो प्रथम पुरुष का बहुवचन न उपजायनते है ना नोपजायंते प्रथम पुरुष का बहुवचन है वो सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न नहीं होते हैं उत्पत्ति का निषेध किया तो कौन उत्पन्न नहीं होते हैं शादरी। साधन शादरी को प्राप्त हुआ है ना तो ये कब की बात चल रही बद्धावस्था की मुक्त मुक्तावस्था की तो मुक्त है तो मुक्तों के लिए भी आग आगता आगता कहा ना साधन में मागता मुक्त हो गए हैं मेरे साधन को प्राप्त हो गए मुक्त हो गए सृष्टि के आदि काल में भी नहीं होते हैं और प्रलय ना बैठन थी क्या और प्रलय काल में वो व्यथित नहीं होते हैं जो उत्पन्न होते हैं उनको ही प्रलय में बैठा होती है अभी आंधी तूफान आ जाए अभी वो यहाँ क्या आया था केदारनाथ भूकंप पे बेचारे कितने व्यथित हुए जो वहाँ रहे जो बचकर आए हैं पूछो? तो पूछू तो प्रलय में कितनी पीड़ा होती होगी तो जो सृष्टि में रहते हैं वही व्यथित होते हैं और जो सृष्टि क्या सृष्टि के आदि काल में जो उत्पन्न नहीं होते प्रलय में व्यथित हो गए तो ना बैठनती कौन सा बचन है यहाँ बैठनती दो बच्चन है ना तो यहाँ भी जो है ना बहुवचन है ना तो कौन निश्चित नहीं होते नहीं। नहीं। मुक्त साधन को प्राप्त हुए तो ध्यान देना यहाँ बहु यहाँ बहुत तो कह है कि नहीं कह रहा है यहाँ बहुवचन से आत्माओं का अनेकत्व सूचित होता है तो यदि औपाधिक भेद होता तो क्या होता की मुक्तावस्था में भेद का भ्रमण नहीं होता मुक्तावस्था में मुक्तावस्था में भी भेद का श्रमण है इसका क्या मतलब है कि औपाधिक भेद औपाधिक भेद नहीं पहले युक्ति से काटा गया अब जो है शास्त्र से काटा जा रहा है हुँ? अब शास्त्र से काटा जा रहा है अच्छा ध्यान देंगे की श्रुति औपाधिक श्रुति औपाधिक भेद का प्रादन करती थी चेत यदि ऐसा कहना चाहे ना तो ऐसा नहीं कह सकते क्यों मोक्ष दशायाम अपनी भेद सद्भाव आप क्योंकि काल में भी भेद रहता है मोक्ष के काल में भी भेद रहता है भेद और भेद का अनुभव होना ये दो अलग बात है भेद तो रहता ही है अनुभव तो परमात्मा का करता है और तो मुक्तावली में परमाश्रय कौन है अनुभव करता है वो अब देखेंगे यहाँ पर और एक गीता का वचन देख लू वही पर ज्ञाने तू तद अज्ञानम ऐसा नासिकम आत्म नेशा आदित्य वज्ञानम प्रकाश गति तत्परम गीता। क्या ये कहां का है जनक का जो नाम आया है, है? तृतीय में है में है जनक का नाम भगवान की जो विभूति को छोड़ करके विभूति प्रकरण को छोड़ कर के गीता में यदि किसी व्यक्ति का नाम आया विभूति प्रकरण को छोड़कर और आरंभ में जो योद्धाओं का सैनिकों का वर्णन है उसको छोड़कर किस व्यक्ति का नाम है गीता में जनक का नाम है गीता जैसे ग्रंथ में नाम आना बहुत बड़ी बात है देखिए इसको जो पंचम अध्याय का श्लोक है ज्ञानेन मतलब ज्ञान कौन सा ज्ञान है आत्म ज्ञान कौन सा ज्ञान से ज्ञाने का अर्थ हुआ लिखा है ना वहां पर ज्ञानेन तो तद अज्ञानम ऐसा नाशितम आत्मना आत्मना ज्ञाने ना ऐसा कर लेना क्या आत्मना आत्मा, आत्मा के ज्ञान से या आत्मविसेन से ऐसा तद अज्ञान ना ऐसा ऐसा अज्ञानम जिनका वह अज्ञान नष्ट हो गया है जिनका वह अज्ञान कौन सा अज्ञान जो कि आवरण का काम कर रहा था किसका काम कर रहा था जिनका आवरण बहुत अज्ञान नष्ट हो गया है आत्मना ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ऐसा तद अज्ञानम नाशितम जिनका वह अज्ञान मतलब आवरण करने वाला अज्ञान नष्ट हो गया है अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं बगीचा के वचन से यदि वेद होगा तो अब अब इसके बाद में रहेगा, रहेगा तो भगवान क्या कहते हैं? तेसाम तेसाम मतलब उन आत्माओं का आदित्य के समान ज्ञान मुक्तावस्था में ज्ञान को विभू कहा गया था ना उनका आदित्य के समान विभू ज्ञान तत् परम प्रकाशित उस परतत्व को प्रकाशित करता है उस पर तत्व को हाँ तो तेसाम लगाया ना उनका आदित्य के समान ज्ञान मतलब उनका आदित्य के समान भी विभू ज्ञान उनका आदित्य के समान तो तेसाम में कौन सा वचन लगाया दो, दो, दो, और कब अज्ञान का ना सुनने पर इसका मतलब क्या है की जिसकी जो है उपाधि नष्ट हो गई है वहां भी भेद कहा जा रहा है तो इस प्रकार जो है ना वो अनेकत्व पक्ष आया अच्छा देख लेंगे तो अनेकत्व उपाधि के कारण है ऐसा नहीं कह सकते हैं मूलवेश मोक्ष दशायाम भी भेद सदभाव सदभाव क्योंकि मोक्ष मुक्तावस्था में भी भेद रहता है यदि मानते हैं ना ऐसा तो सब व्यवस्थाएं संगत हो जाती हैं एक के सुख का अनुभव होने पर दूसरे का दुख का हो अनुभव भी होता है अलग अलग में कोई दोषी नहीं है है ना और किसी का संबंधन किसी का मोक्ष ये व्यवस्था भी बन जाती है कोई शिष्य है कोई आचार्य है ये भी संभव हो जाता विषम सृष्टि भी संभव हो जाती विषम सृष्टि भी संभव कोई नहीं अब इनको तो मानना नहीं है का मना रहे बोले हम ब्रह्म को मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे दूसरे लोग क्या करते हैं जीव ब्रह्म जगत जीव प्रकृति जगत तीन मानते हैं नहीं एक ही हम ज्यादा नहीं मानेंगे फिर कहेंगे मनाने जाएगा कौन सी बुद्धिमत्ता होगी तुम्हारी तीन को माने नहीं छह मान्य तो हो गए फालतू का बातों को तिरस्कार करने से बड़ा भरी गौरव आ जाता है गले बड़ा भरी गौरव जाता है अच्छा आगे देखेंगे अब देखो आगे भी तदा तब तदा करते मुक्तावस्था में तदा का क्या अर्थ है? अब ये प्रश्न होता है की मुक्तावस्था में भी भेद रहता है कहा गया ना तो मुक्तावस्था में कैसा भेद रहता है हमको बताइए ये जो तो प्रश्न हो गए आप कहते हैं भेद रहता है कैसा भेद रहता है कि देखो बंधन बद्धावस्था है ना संसार की अवस्था कोई सुखी है कोई दुखी है कोई कमी है कोई क्रोधी है है ना कोई मुमुक्सु है कोई बुमुक्सु है ये तो भेद दिखाई देता है भाई कोई कमी है कोई क्रोधी है मतलब क्या है काम का संस्कृत शास्त्र में इच्छा है सरसंग्रह में क्या है काम इच्छा काम चतुर्विश गुणों में क्या आया है, इच्छा। इच्छा का है? काम इच्छा काम करते है? कामना या इच्छा हिंदी में स्त्री विषय की इच्छा को ही काम समझते है लोग है ना हिंदी में क्षेत्रीय वापस में शब्द भी यही है सभी क्षेत्रीय भाषाओं की यही स्थिति है मराठी में यही है संस्कृत साहित्य में, में काम शब्द जो है ना इच्छा मात्र का वाचक है किसी भी प्रकार की इच्छा का ऐसा कभी वहाँ इच्छा कामा ऐसा पदकृत तो बताया मूल है वहां पे। मूल में ही बताया है इच्छा कामा क्रोधा और कृषि प्रेतना ऐसा वहाँ पर बताया है तो कोई काम ही है मतलब की कोई कामना वाला है और कोई कैसा है क्रोधी है मतलब क्रोध करने वाला है किसी में कामना है किसी में क्या है क्रोध है किसी में सुख है किसी में दुख है है और कोई किस, कोई भी मुखु कोई भी मुखु मतलब किसी में मोक्ष की इच्छा किसी में भोग की इच्छा किसी में सुख किसी में दुख ऐसा भेद दिखाई देता है ना तो ये ध्यान देना ये तो इस सिद्धांत में भी जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं सुख दुःख स्वाभाविक माने गए हैं क्या आत्मा के उपाधि को माने गए है और काम क्रोध इच्छाए यह सब स्वाभाविक मानी गई है क्या गई उपाधिकर्ण और जब उपाधि नहीं रही तो ये भेद कह सकते हैं आप ये सुखी है, है, है क्रोधी है मुक्तावस्था कहते बनेगा नहीं बनेगा तो प्रश्न होगा कैसा भेद रहता है बताइए हमको कि तो ये तो सिद्धांत में भी ये तो विशेषता सिद्धांत में भी ऐसे भेद मान्य नहीं है पर देखिए आप और, और देखो ये जो कहते हैं ना जो आरंभ में आया था कि आत्मा किससे किससे भी लक्षण है दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से आत्मा दे नहीं है इंद्री नहीं है मन नहीं है प्राण नहीं है और बुद्धि नहीं है इनसे भिन्न है अच्छा जो कहते हैं ये पशु है ये कुत्ता है ये, ये मनुष्य है तो ये भेद जो है कि आत्म का थे क्या? है क्या भेद किसने है ये उपाधियों में ये जो शरीर है ना शरीर का ही तो भेद है ये आत्मा में भेद है क्या कोई आत्मा मर करके मनुष्य बनी और कभी उसको मनुष्य शरीर मिल गया कर्मानुसार कभी कुत्ता बिल्ली के शरीर मिल गए आत्मा तो वही है सब में है ना कर्मानुसार भिन्न भिन्न में जाती है तो ये जो है ना कि ये जो कुत्ता गधा और ये जो कहते हैं ना तो ये आत्मा कुत्ता आत्मा में भेद है क्या ये भेद किसमें है शरीर में भेद है अब जो हिंदू मुसलमान कहते हैं तो आत्मा हिंदू मुसलमान होती है क्या है जबकि क्या कि एक आदमी आदमी और ये कोई जानवर का भी भेद क्यों है ये उपाधियों का है तो फिर हिंदू मुसलमान ये कहाँ से आया भगवान ने जब को भेजा तब से आपकी कोई उसमें मुहर लगी थी हिंदू मुसलमान की एक ही जैसे थे कि नहीं थे एक ही जैसे थे वो तो यहाँ नाम रख कि ये गया, ये गया, तरे तरे ली गे हिंदू हो गए ये मुसलमान हो गए तरह तरह की कल्पनाएं कर ली गई ये हिंदू है ये मुसलमान है ये सन्यासी है ये गृहस्थ है ये ब्रह्मचारी है ये सब कल्पनाएँ कर ली गई क्या है हाँ तो में है? हाँ मरकर इसलिए जो अपने स्वरूप को अनुसंधान करते हैं सब वो सबसे परे अपने कभी नहीं पड़ते हैं शंकराचार्य तो की ज्ञानी शिक्षा क्या क्या, क्या नाम है आरम्भ से रोटकाचार उसका क्या है बोलो बोलो बोलो बोलता फिर बोलो जोर से न दोबारा बोलो ना ना मनुष्य नही हूँ मैं, मैं देवता भगवान शंकराचार्य किसी ग्राम के निकट से जा रहे थे किसी के पुत्र था वो बड़ा हो गया था लेकिन बोलता नहीं था किसी से बहुत प्रयास करने पर भी बोलता नहीं था लोग उसको पागल समझते थे भगवान शंकराचार्य किसी ग्राम से निकले लोगों ने सोचा है बड़े महात्मा हैं सिद्ध पुरुष हैं तो इनको दिखाइए इनके दर्शन से हो सकता है बालक ठीक हो जाए अपने बच्चे को दिखाया और बताया ये बोलता ही नहीं कभी शंकराचार्य महाराज ने कहा कि बोलो बच्चा क्यों नहीं बोलते हो बोलो तो उसने बोला कि ना हम मनुष्य हो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ मैं देवता नहीं हूँ मैं यक्ष नहीं हूँ और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं वैश्य नहीं हूँ मैं छत्री नहीं हूँ मैं शूद्र नहीं हूँ और ना मैं ब्रह्मचारी हूँ ना मैं गृहस्थ हूँ ना मैं वाणस्थी हूँ ना मैं सन्यासी हूँ और कुछ क्या है बोलो न मैं वर्ण धर्म इसी में है तो मैं ज्ञान को बात मूँ बोल दिया नहीं बोल तो ऐसा बोल दिया तो कुछ खुशी हो गई गाँव वालों को वो तो बोलने लगा कभी नहीं बोला था और दुख भी हुआ उनके पिताजी को पिताजी बोले महाराज तो स्वामी शंकराचार्य से बोले कि आपके दर्शन करके बालक बोलने लगा अच्छी बात है पर इसका अर्थ हम कुछ नहीं समझ पाए इसका अर्थ हम कुछ नहीं समझ पाए क्या क्या कह रहा है शंकराचार्य बोले ये आपके पास रहेगा आप इसको पागल समझोगे इससे अच्छा है हमको दे रो ये तुम्हारे काम का नहीं है हमको दे साधुओं के काम की चीज साधु बड़े हैं तो उसको ले लिया अपने साथ तो ये तो ज्ञानी महापुरुष ऐसे होते हैं तो वो सब इनमें नहीं पढ़ते हैं और जो इनमें इनमें पड़े रहते हैं ना वो भगवत प्राप्ति से बहुत दूर रहते हैं कि ये सब संसार में रात दिन मन उपाधियों में ही फंसा हुआ है इसी जंजाल में ही तो मन फंसा हुआ है किसी विषय को हम जो है ना विभिन्न इंद्रियों से संसार को जान रहे हैं उनका अवतीत में जिसको जाना है उसको स्मरण कर रहे हैं तो जितना जो ज्ञान है ये ना वृत्ति ज्ञान ये प्रपंच का ही तो ज्ञान है ये है ये कोई कल्याणकारक है क्या अब इसको छोड़कर जब आत्मा की ओर जाना है तो सब छोड़ना ही पड़ेगा ना ये सब तो है ही नहीं वास्तव में जो सब वास्तु वास्तव ये तो स्वाभाविक है क्या ये वास्तव में तो वस्तुता स्वाभाविक नहीं है तो कर्मरूप विद्या से प्राप्त हुआ है ऐसा अनुसंधान करते करते फिर ज्ञान रूप आत्मा का पता चलता है कि ये मंत्र उपाधि से हटाना पड़ेगा जहाँ जहाँ जा रहा है दीवार उपाधि दरवाजा उपाधि जैसा जो तो एक देद्री मंत्रबुद्धि दे से विलक्षण जो तत्व को समझना है तो हिंदू मुसलमान ये भी नहीं है जब कुत्ता और आदमी में जो शरीर है ये शरीर है आत्मा आत्मा में कोई भेद है क्या तो जितना कुत्ता और ये क्या है गाय और आदमी में भेद नहीं है तो हिंदू मुसलमान तो और सजाती हो गए ना क्यों वो तो, तो मानो शरीर तो दोनों के ना तो उनमें भेदभाव आ जाएगा तो ऐसा वो आ, वो परमार्थ का मार्ग एक अलड़ी है साधना पात्र अलग हो जाता है और ये सांसारिक मार्ग अहंकार बढ़ाने का अलग हो जाता है भाई हम विद्वान है ये मूर्ख है हम ज्ञानी शिक्षित है ये अशिक्षित है उच्च है ये निम्न है हम वेद पढ़े हैं ये नहीं पढ़ा है तो ये सब अभिमान है कि क्या है सब उपाधि को लेकर ही तो होते हैं तो उपाधि को छोड़कर के जब आत्मदृष्टि से विचार करते हैं तो ये कुछ है तो क्या है ये सभी कौन ज्ञानी कौन मूर्ख सब उपाधि को लेकर ही तो सब पढ़ाई कर लिया है हमने और तो क्या है ये <laughs> आत्मा सब समय है सुनी चाहिए पंडित एक समान आत्मा को सब देख रहे हैं समान समान है। तो अपना ये प्रश्न आ रहा है कि जैसे देखना ये देवता है तो ये पशु है है ना देवता है और ये पशु है इस प्रकार खेद कहा जाता है कहा जाता है ना तो जब देवता कहा जाए तो उसका अर्थ होता है कि देवता शरीर वाला आत्मा देवता बन गया कहेंगे आत्मा मतलब क्या हुआ देवता शरीर वाला देवता हो गया तो शरीर तो मिलते हैं आत्मा पशु हो गया कर्मानुसार मतलब आत्मा कैसा हो गया पशु शरीर वाला अब ध्यान देना तो ये देवता है ये पशु है तो देवता का वेद किसमें रहेगा पशु में और पशु का वेद किसमें रहेगा भेद का अर्थ होता है अनुन्य भाव है ना अब ये सिद्धांत में भेद को असाधारण धर्म रूप मानते हैं भेद को क्या मानते हैं अमयोगी में रहने वाला असाधारण धर्म जैसे ध्यान देना घट का भेद किसमें पट में तो घट का भेद पट में पट में क्या रहेगा घट का? पट में जो पटतव तो है वही घट का भेद है सिद्धांत के अनुसार पट में जो पटतव तो है वही क्या है नैया भले ना माने यहाँ की बात ही मानी जाती है और कहीं कहीं तो वो भी मानते है धर्म पर यहाँ ये मानते हैं और देखना और घट में जो पट का भेद है वो क्यों रूप होगा अच्छा पशु में मनुष्य का भेद पशु में किसमें का भेद वो किम रूप होगा पशु पशु और वो में रहेगा मनुष्य का भेद तो रूप। और तो क्या है शासनादी मत तो आकृति ही है और गाय का भेद मनुष्य में रहेगा तो किम रूप का मनुष्यूप तो ये भेद जो है मतलब क्या होता है वस्तु की आकृति रूप है वस्तु की भेद शरीर की आकृति रूप है भेद किम रूप है शरीर की आकृति ही भेद है तो शरीर की आकृति किसमें रहेगी शरीर में रहे शरीर की आकृति किसमें रहेगी और शरीर की आकृति रूप भेद है शरीर की आकृति भेद है तो भेद किसमें रहे शरीर में भेद किसमें रहे तो देववत् मनुष्यूप भेद किसमें आ गए आत्मा में भेद है या क्या आत्मा में तो भेद नहीं बात समझ में आती है भेद आत्मा भी नहीं आया तो जो देवता है और मनुष्य है ना ये जो कहते हैं तो आरोप करके बोलते हैं जैसे जब आप उसमें स्फटिक जानते हैं ना इस स्फटिक स्वच्छ होने पर भी उसको क्या बोलते हैं लाल तो ये ज्ञान कैसा है यथार्थ है कि भ्रम है भ्रम है ना तो उसी प्रकार जो है ना ये आत्मा को देवता मनुष्य समझना तो ये भ्रम है आत्मा को देवता और मनुष्य समझना क्या ये भ्रम है मनुष्य समझना पशु समझना सब ये भ्रम है तो ये जो है ना ये भेद किसके कारण है देवता मनुष्य त्रुप उधि के कारण शरीर के कारण स्वाभाविक भेद है क्या है। तो जब ये कहा गया मोक्ष दशा में भी भेद रहता है तो एक एकात्मवादी कहेगा कि मोक्ष दशा में तो जब ये ये क्या है कि देवता मनुष्य आदि को शरीर रहेंगे ही नहीं जब शरीर नहीं रहेगा मन नहीं रहेगा तो भेद कैसे आप करेंगे हमको ही बता दीजिए बताती थोड़ी है ना कामी क्रोधी आदि भेद तो यह सब शरीर और मन के होने पर ही तो है जब ये नहीं रहेंगे तो भेद कैसे रहेगा ऐसा प्रश्न होगा तो ओम पूर्ण पौर्णिद्यूर्ण पौर्णमाय शांति शांति शांति गुरु नानक अरभ्य स्वयं